शिव पुराण वायबी संहिता उपमन्यु कहते हैं यदनंदन कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है जो भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरवश शिवधाम को चला जाता है जो मूर्ख दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह निष्फल है क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कितार्थ से श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते दुर्लभं प्राप्ति मनुष्य पिनाकि सफलं जन्म कृता शास्त्रे नरोम भवक्तिपरा प्रणच्चेत सवस्मण्युक्ता दुखच भागिन मनोहरभवन विभूषित विभूषितरण स्त्रििया और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हैं सौभाग्य कांतिमान रूप बल त्याग दया भाव सूर्यता और विश्व में विख्याति ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती है इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। देवतम त्वरितम हैीवी तैति त्वरि जातिवनमिभ्येती तस्मा पूज्यपिना कथे यवन्नाति मरण यम से जरा यने वैकल्प तवत्पूज शिवाचन तुल्योस्ती धर्मो न्योत्री अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में स्थंड पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके कर्म आरंभ करें कुंड दो या एक हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए उसके मध्य भाग में अष्ट जल कमल अंकित करें वह दो या चार अंगुल ऊंचा हो कुंड के भीतर दो वित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या भाग जानना चाहिए साधु पुरुष चौबीस अंगुल के बराबर एक हाथ का परिमाण बताते हैं कुंड की तीन दो या एक मेखला होनी चाहिए इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े सुंदर और चिकनी योनी बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरो के समान हो कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेघला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए गाय के गोबर या जल के मंडल बनाना चाहिए पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से परोक्षण करें अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें, रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे फिर अग्नि के उस आसन का कुछों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें इसके बाद सूर्य मणि से प्रकट काष्ट से उत्पन्न श्रोत्रियों की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर तीन बार प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर अग्नि अग्निबी रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करेंग्निराध से, करे। करे से चिन्हारी के रूप में निकल कर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए है अग्नि पर संविधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें तदनंतर शिव शिवमूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धैनु मुद्रा का प्रदर्शन करें शुक और शुवा ये दोनों धातु के बने हुए हो, तो ग्रहण करने योग्य है परंतु काशी लोहे और शीर्षे के, के बने हुए शुक शुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ट के बने हुए सुख शुवा ग्राह्य है स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्राह्य हैं अथवा ब्रह्म वृक्ष प्लास या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले दो पत्ते लेकर उन्हें कुछ से पोछे और अग्नि में तपा कर फिर उनका प्रोक्षण करें उन्हीं पत्तों को श्रुख और सुहा का रूप दे उनमें घी उठाए और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित आठ बीजाक्षियों द्वारा अग्नि में आहुति दें इससे अग्नि का संस्कार सम्पन्न होता है वे बीज इस प्रकार हैं भ्रूम श्रुम भ्रूम्रूम भ्रूम ढ्रुम रूम ये सात हैं इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर आठ बीजाक्षर होते हैं उपरयुक्त सात बीज क्रमशः अग्नि की सात जिह्वाओं के हैं उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है उसकी तीन शाखाएं हैं उनकी तीन शाखाएं हैं उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्ज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरणा हिरण्या है पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है अग्निकोण में रक्ता नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिहवा प्रकाशित होती है इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिहवा प्रज्ज्वलित होती है उसका नाम मरुत है इन सबकी प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है अपने अपने बीज के अंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंतर में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए इस तरह जो जिह्वा मात्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दे परंतु मध्यमा की तीन जिह्वाओं के लिए तीन आहुतियाँ दे ओम भ्रूम त्रिशिखाए बहुरूपा स्वाहा दक्षिणे मध्य उत्तरे ओम तुम हिण्याय स्वाहा ऐशान्यय ओम ब्रूम कनकाये स्वाहा पूर्वश्याम ओम श्रृम रक्ताये स्वाहा ओम आग्याष्णा स्वाहा ओम नैऋत्याये स्वाहा ओम स्वाहा वायव्ये कुंड के मध्य भाग में रम स्वाहा बोलकर तीन आहुतियाँ दें ये आहुतियाँ घी अथवा समिधा से देनी चाहिए आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्थ नारेश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें वाद्य अर्घ आदि से लेकर दिवदान पर्यत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें।